उच्चारण और फिर एक छोटा उच्चारण मंत्र के पूर्व ओ शाह ओ शांति शांति शांति, शांति, शांति शिरा मानोभाव ध्यान की विधि क्या हो आजकल ध्यान का विषय बहुत सुना जाता है लोगों में ध्यान के प्रति रुचि भी बढ़ी है ध्यान प्रशिक्षण के केंद्र भी बहुत बढ़े हैं उनमें बहुत लोग ध्यान के लिए सीखने के लिए जाते भी हैं आप में से भी बहुत व्यक्ति विभिन्न ध्यान पद्धतियों के संपर्क में आए होंगे आपने देखी होंगी अथवा उनके बारे में आपने सुना होगा भाविक रूप से एक प्रश्न साधक के मन में आता है कि कौन सी विधि अपनानी चाहिए ध्यान की कौन सी विधि अच्छी है श्रेष्ठ है इसे समझने के लिए ध्यान की विधि का प्रारूप क्या हो उसमें कौन से तत्व हो एक बात का निश्चय करना आवश्यक है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं ध्यान करके किस लक्ष्य या प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं ध्यान की विधि ध्यान के बारे में तो प्राचीन काल से अभ्यास भी चल रहे हैं और वर्णन भी हमें पुस्तकों में मिलते हैं जो लोग ध्यान के प्रति आकर्षित होते हैं या किसी को कोई ध्यान के प्रति प्रेरित करता है तो मुख्य रूप से चार कारण दिखाई देते हैं और छोटे छोटे कारण भी जोड़ सकते हैं पहला कारण है विद्यार्थी वर्ग कर्मचारी वर्ग एकाग्रता चाहता है अपने अपने क्षेत्र में सफलता के लिए उसे एकाग्रता की आवश्यकता है अपने कार्यों को करते हुए वो चंचलता देखता है और उसे अपने कार्य में बाधा मानता है कार्य अच्छी तरह नहीं होता अधिक नहीं हो पाता इसलिए वो एकाग्रता चाहता है और एकाग्रता का एक उपाय ध्यान के रूप में बताया जाता है और ध्यान से एकाग्रता आती भी है उस एकाग्रता को पाके ध्यान के द्वारा वो अपने उन्हीं कार्यों को करते हैं जो उन्हें पहले करने थे अपने अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक वर्ग वो है जो संसार में जीते हुए उलझनों में पड़ जाते हैं परस्पर के संबंध बिगड़ जाते हैं तनावग्रस्त हो जाते हैं विभिन्न घटनाओं और व्यक्तियों से प्रभावित होकर के मन में क्षोक पैदा होता है बेचैनी हो जाती है धैर्य कम हो जाता है उद्वेग होता है क्रोध होता है तीव्र प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं इससे भूख प्यास भी बाधित होती है निद्रा बाधित होती है और ये यदि लंबे समय तक चले तो अनेक शारीरिक और मानसिक रोग भी आ जाते हैं और वो उसके दुख को और बढ़ा देते हैं तो संसार में जो समस्याएं आ गई हैं उलझनें आ गई हैं उससे हम अपने को अलग कैसे रख सकें औषधियों के सहारे भी अधिक नहीं चला जाता मूल समस्या तो हटानी पड़ेगी और सबके साथ दिन भर वही बातें वही कार्यालय वही दुकान वही घर परिवार के लोग जिनके साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता फिर भी साथ में रहना विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना इससे अपने को अलग हटाना चाहता है व्यक्ति वो चाहता है कि ये चिंतन मेरे दिमाग से हटे उन लोगों के संपर्क के समय तो वृत्तियां होती ही हैं उसके बाद भी वही व्यक्ति वही घटनाएं जो कि बेचैन करती हैं घूमती रहती हैं व्यक्ति चाहता है कि इन तनावों से उलझनों से मैं अलग चला जाऊं लेकिन कैसे जाऊं तो बार बार दिमाग में उभर के आते ही रहते हैं और कष्ट देते रहते हैं तो उन्हें लोग कहते हैं कि आप ध्यान कीजिए ध्यान के समय इन व्यक्तियों से वस्तुओं से आप थोड़ा अलग हटेंगे और उनसे अलग हटने का आपका अभ्यास बनेगा इसलिए ध्यान करना चाहिए कुछ व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं परमात्मा का भजन करना चाहते हैं परमात्मा को स्मरण करना चाहते हैं लेकिन करते समय वृत्तियां उठती हैं संसारिक विषय आ जाते हैं तो उनके मन में रहता है कि मैं परमात्मा की भक्ति कैसे अच्छी करूं तो उनको फिर उपाय बताते हैं आप ध्यान लगाइए और फिर परमात्मा का स्मरण कीजिए स्तुति कीजिए तो आप अच्छी तरह कर पाएंगे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर की शुद्धि के लिए अपने राग-द्वेष को हटाने के लिए ध्यान करते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जो जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए अर्थात ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए साधना का मार्ग अपनाते हैं और ध्यान को भी उसके एक उपाय के रूप में ग्रहण करते हैं ये विभिन्न प्रयोजन ध्यान करने के लोगों के हैं लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग लोगों ने ध्यान की अलग अलग पद्धतियां विकसित की हैं जो केवल एकाग्रता चाहते हैं उनके लिए उस तरह के कुछ उपाय किए गए कुछ विशेष स्थिति कुछ विशेष ध्वनि धुन श्वास पे को केंद्रित करना उसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता उन्हें नहीं प्रतीत होती जो व्यक्ति केवल सांसारिक संलग्नता से विचारधारा से अलग हटना चाहते हैं उनके लिए फिर ऐसे ध्यान विकसित किए गए जिसमें उनकी रुचि भी हो विभिन्न संगीतों पर नृत्य करना तीव्र संगीत सुनना इत्यादि को भी ध्यान के रूप में प्रयोग किया जाता है इस तरह का प्रयोग तो हर व्यक्ति सामान्यतः करता भी है जो व्यक्ति दिनचर्या में से कुछ घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा मस्तिष्क परिवर्तन हो कुछ क्रम बदले यांत्रिकता कम हो कुछ संगीत सुनने जाते हैं कुछ फिल्में देखने जाते हैं किसी और कार्यक्रमों में जाते हैं मनोरंजन के वो सब इसी लक्ष्य से जाते हैं कि मन में कुछ प्रसन्नता आए जो उलझने हैं घर में समस्याएं उससे थोड़ा मैं अलग हट सकूं, कुछ नयापन आए इसको ध्यान का रूप देते हुए कुछ विधियां विकसित की गई इस चिंता को छोड़ते हुए बिल्कुल कि मन को पवित्र करना है या ईश्वर को प्राप्त करना है जिन्होंने अंदर की पवित्रता के लिए बात की ने कहा अंदर की पवित्रता तो सबको चाहिए चाहे किसी मान्यता का मानने वाला हो तो उन्होंने विभिन्न मान्यताओं की जो विशिष्ट बातें थी उनको हटा के एक सर्वसाधारण चीजें प्रस्तुत की हमें ध्यान की विधि निर्धारण करते समय यह निश्चय बनाना ही पड़ता है कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं मेरा प्रयोजन क्या है ऋषियों ने जो ध्यान की पद्धति थी महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन में ध्यान बताया मनुस्मृति में जो ध्यान बताया महर्षि दयानंद ने जो ध्यान पद्धति उपासना पद्धति दी उसका क्या प्रयोजन था क्या केवल एकाग्रता था ध्यान में एकाग्रता होती है ये बिल्कुल ठीक है एकाग्रता नहीं है तो ध्यान भी नहीं कहलाएगा लेकिन मात्र एकाग्रता ध्यान का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है ध्यान को एकाग्रता मात्र से जोड़ने पर दूसरे कई जने कहते हैं मेरी एकाग्रता तो चित्रकारी में बहुत होती आप एकाग्रता के लिए ही तो ध्यान कर रहे हैं मेरी एकाग्रता तो संगीत में बहुत होती है मैं जब लेखन करता हूं तो बहुत एकाग्रता होती है शास्त्रीय संगीत सुनता हूं वाद्य बजाता हूं उसको ध्यान का रूप प्रस्तुत भी किया जाता है तो बहुत से विकल्प मिलेंगे फिर तो ये करने की बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है योग दर्शन में जिस ध्यान को बताया वो अष्टांग योग का एक भाग है जिसमें ध्यान से भी ऊपर समाधि की भी एक अवस्था है और उस समाधि का लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति है इस प्रकार के ध्यान से सांसारिक लक्ष्य भी पूरे होते हैं सांसारिक कर्मों में भी योग्यता बढ़ती है लेकिन वो मुख्य प्रयोजन नहीं है आपको अपना अपना निरीक्षण करना है मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं वैदिक दृष्टि से ध्यान अपने अंतकरण को शुद्ध करते हुए मुक्ति की प्राप्ति के लिए है मन की वृत्तियां मन के क्लेश उसको दूर करने का उपाय ध्यान है योगदर्शन में एक सूत्र आता है ध्यान हे या ये जो वृत्तियां हैं जिन्हें रोकने की चर्चा की गई योगश चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ये योग है इन वृत्तियों को रोकने के अनेक उपाय हैं अंदर जो संस्कार बैठे हैं जो वृत्तियों को बार बार उभारते हैं उनका संशोधन कैसे हो अनुकूल परिस्थितियों में हम शांत रह लेते हैं जो बहुत क्रोधी व्यक्ति है द्वेशी व्यक्ति है वो भी दिन में बहुत सारा समय शांत रह लेता है प्रिय व्यक्तियों के पास अनुकूल परिस्थितियों में किंतु बीच बीच में कुछ परिस्थिति किसी का कोई कथन ऐसा आ जाए कि वो फिर से उत्वेलित हो जाते हैं। वृत्ति तो शांत थी ठीक बैठे थे ये बदल कैसे गई तो व्यक्ति बाहर का कारण खोजता है इसने मुझे ऐसा कहा इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया इसलिए ऐसा हुआ ठीक है बाहर का निमित्त भी होता है आलंबन होता है तो क्या अंदर कुछ नहीं था किसी ने आग जला करके फेंकी तीली जला के फेंकी घास फूस में फेंकी तो वो जल गई क्यों जले क्योंकि तीली फेंकी थी ये ठीक बात है लेकिन घास भी तो जलने वाली थी यदि वो तीली पत्थर पर फेंकी जाती तो कुछ भी आग नहीं लगती वहां पे संसार में तो विपरीत स्थितियां कहीं ना कहीं आती ही रहेंगी प्रकृति से व्यक्तियों से किसी भी तरह औरों का व्यवहार धन का आना जाना मान सम्मान का आना जाना रोग का आना वियोग होना यह चलता रहेगा आलंबन को इनको निमित्तों को हम पूरी तरह नहीं हटा सकते कभी नहीं हटेंगे नियंत्रित अवश्य कर सकते हैं सीमित कर सकते हैं तो उसके बचने का दूसरा उपाय है हम घास फूस की तरह ना रह करके पत्थर की तरह बन जाए अंदर कुछ ज्वलनशील न रहे तो बाहर के निमित्त होते हुए भी हम अनुत्विक न रह सकते हैं ये कैसे होगा तो ध्यान के द्वारा ये प्रक्रिया होती है मनुस्मृति में भी या ध्यान के लाभ बताएं। हानेनीश्वरान गुणान पूरा श्लोक है प्राणायामहे दोषान् प्राणायामों से अपने दोषों को जला धारणा धारणाभिश्च किलविशम धारणा के द्वारा अपने किलविश को मलिनता को हटाए प्रत्याहारेण तु संसर्गान प्रत्याहार से इस आसक्ति को हटाए संलिप्तता को हटाए और ध्यानेन अनिश्वरान गुणान दहेत ध्यान के द्वारा अनिश्वर गुणों को समाप्त करते हैं। ईश्वर गुण का मतलब है जो हितकारी गुण है ऐश्वर्य है अच्छे गुण हैं, और अनिश्वर गुण का मतलब है जो उसके विपरीत हैं दोष हैं दुर्गुण हैं उनको ध्यान से चला दें और उसका लक्ष्य यही है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें आपके लिए कौन सी ध्यान विधि अच्छी है ये निर्णय आपको स्वयं को करना है पहले हम ये देखें कि मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं मात्र एकाग्रता बहुत जगह मिलेगी विभिन्न विधियों में मिलेगी कोई सी भी विधि ली जा सकती है लगभग सभी विधियों में कुछ ना कुछ एकाग्रता मिलती है अंतःकरण को पवित्र करना है तो कुछ विधियां उसमें हितकर हैं कुछ विधियों में अंतकरण की शुद्धि नहीं हो पाती कुछ रोगों को हटाना है उसमें भी बहुत सी विधियां लाभदायक हैं और यदि हमें अंतकरण की शुद्धि करते हुए और परमात्मा तक पहुंचना है मुक्ति तक पहुंचना है तो विशेष ध्यान देने की बात है कि कौन सी ध्यान विधि मुक्ति की बात करती है और उसके लिए ठीक ठीक उपाय बताती है अभी कुछ देर के लिए आप लोग अपना अपना निरीक्षण करें सीधे बैठ जाएं, तटस्थता से निष्पक्षता से देखें मैं ध्यान क्यों सीखना चाहता हूं मैंने अनेक उदाहरण आपके सामने रखे हैं इस तरह के और भी कोई प्रयोजन किसी के हो सकते हैं उसको भी देख लें नेत्रों को बंद कर लें ईश्वर के स्मरण पूर्वक साथ के साथ अंतर्मुखी होकर अपने मन को टटोले मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं मैंने कौन सा लक्ष्य बनाया है मेरा उद्देश्य क्या है अपनी इच्छाओं को अच्छी प्रकार पलट पलट कर देखें आखिर मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं पुनः पुनः देखें अच्छी प्रकार से अपने को अपने मन को देखें अपनी इच्छा के स्वरूप को पकड़ें गहराई में मेरे अंदर क्या है क्या इच्छा है मैं क्यों ध्यान करना चाहता हूं जो भी आपका निश्चय हुआ हो अपनी जिस इच्छा को आप पकड़ पाए हो अब उस पर विचार कीजिए क्या ध्यान का लक्ष्य मुझे यही रखना है अथवा कुछ और लक्ष्य बनाना है बदलना है ध्यान से जो प्रयोजन पूरा होने की मैंने इच्छा की है उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर क्या मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी प्रयोजन के पूर्ण होने पर क्या यह मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा ध्यान के लिए जो लक्ष्य मैंने रखा था वही रखना है या उसे परिवर्तित करना चाहिए क्या लक्ष्य में कुछ संशोधन परिवर्तन करना चाहिए धीरे से रुकेंगे ओ का उच्चारण त्रों को खोल दीजिए एक थोड़े से काल के लिए आपने ये विचार किया निरीक्षण किया मैं क्यों ध्यान करना चाहता हूं और वही लक्ष्य रखना है या परिवर्तित करना चाहिए इस बिंदु को लेकर इस शिविर के बाद में भी विचार करें यह बार बार सोचना पड़ेगा जब तक कि निश्चय नहीं हो जाता और यदि निश्चय हो गया है तो फिर हमें अपने लिए ध्यान की विधि चुनने में कठिनाई नहीं होगी बहुत सी ध्यान पद्धतियां हैं उनको देख के कौन सी मेरे लक्ष्य को पूरा करती है उसे आप सहजी स्वीकार कर लेंगे आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि मैं उस ध्यान पद्धति में गया वहां मन अधिक एकाग्र होता है उस ध्यान पद्धति में मन एकाग्र नहीं होता कम होता है अर्थात वो जितना भी कुछ बोलेंगे वो मन की एकाग्रता को केंद्रित करके बोलते हैं अर्थात उन्होंने ध्यान को एकाग्रता पाने का एक उपाय मात्र समझाए उससे आगे उनका सोच नहीं है प्रश्न उठेगा एकाग्रता क्यों तो अलग अलग उत्तर हो सकते हैं यदि हम कहें कि इससे मैं अपने धन संपत्ति वैभव का अधिक अच्छा उपभोग कर सकूंगा इतनी मेहनत करके ये धन संपत्ति पाई और मन अशांत है मैं इसका भोग ही नहीं कर सकता यह सब होते हुए भी मेरे लिए सुखद नहीं है तो मैं एकाग्रता शांति पाके जो कमाया है उसको भोग तो सकूं, नहीं तो ये सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी ये मकान इतनी बड़ी गाड़ियां ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो गई हैं। इन वस्तुओं को मैं सार्थक करना चाहता हूं इनका उपभोग करना चाहता हूं एकाग्रता का प्रयोजन हो सकता है किसी का लेकिन ध्यान काल में एकाग्रता पा करके और क्या करना चाहते हैं? तो आगे कुछ नहीं बोलेंगे वो कहेंगे एकाग्रता के लिए ही तो ध्यान कर रहे थे वैदिक दृष्टि से ध्यान में एकाग्रता का संपादन करते हैं एकाग्रता तो धारणा में भी हो जाती है एकाग्रता तो उससे नीचे प्रत्याहार में भी होती है धारणा में जब एक स्थान पर मन टिका रहता है श्वास पर टिके या किसी स्थान पर टिके शरीर की संवेदना पर टिके एकाग्रता तो वहां भी आ चुकी है एकाग्रता तो धारणा में भी बन जाती है फिर ध्यान एक अलग अंग योग दर्शन में बनाया गया है एकाग्रता को पा करके मन को स्थिर करके अब कुछ और करना है जो कि ध्यान में किया जाता है और वो ध्यान काल में करेंगे मन में वृत्तियां उठती हैं और बार बार वृत्तियों के उठने का कारण हमारे अंदर के संस्कार भी होते हैं। बाहर छोटी घटना हुई और अंदर बहुत अधिक उबाल आ गया औरों को भी आश्चर्य लगता है संस्कार ऐसे थे जो उभर गए बाहर का आलंबन मिला निमित्त बना और अंदर के संस्कार अनुकूल उसको बढ़ाने वाले उभर गए और एकदम विचित्र स्थिति बन गई जब तक उन संस्कारों को हम क्षीण नहीं कर देते तब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली है वो संस्कार मन में बहुत गहरे तक जमे हुए हैं न केवल बचपन से लेके अभी तक के पिछले जन्मों के भी संस्कार भरे पड़े हैं भरे पड़े हैं समय पाकर के वो उभरते हैं उभरने से पूर्व ही उनकी सफाई का काम प्रारंभ करना है उभर रहे हैं उनको क्षीण करना है जो मन के अंदर बैठे हुए हैं उनको हम व्युत्थान दशा में ठीक नहीं कर सकते अन्य बहुत चीजें बाहर के देखना सुनना करते हुए हम ऊपर ऊपर से तो वृत्तियों को कुछ रोक सकते हैं लेकिन अंदर का जो काम है मन के अंदर घुस करके जो सफाई करनी है मन के अंदर घुस के वहां जो शल्य क्रिया करनी है उसके लिए अच्छी एकाग्रता आवश्यक है संस्कारों को ज्ञान से क्षीण किया जाता है अच्छे संस्कारों से बुरे संस्कार क्षीण होते हैं तनु होते हैं लेकिन वो अच्छे संस्कार अंदर मन में पहुंचने चाहिए ऊपर ऊपर बहुत से अच्छी बातें हमने सुन ली हैं ऊपर ऊपर है वो थोड़ी वृत्तियों को रोकेंगी ऊपर वो है तो ऊपर की चीजों को ही रोकेगी वो थोड़ा नियंत्रण आएगा लेकिन अंदर की गंदगी तो जो की तू है वहां पर भी काम करने के लिए हमें अपने अच्छे ज्ञान को जो हमने पाया है अभी उसे अंदर तक पहुंचाना पड़ेगा और वो स्थिर अवस्था में एकाग्र होके किया जा सकता है जैसे किसी छोटी बोतल में छोटे मुख की बोतल में हमें पानी या तेल आदि डालना हो और गांव में किसी कच्ची सड़क पर चलते हुए ट्रैक्टर में उछलते कुत्ते इधर उधर होते हुए अगर डालेंगे तो डल नहीं पाता है इधर उधर बिखरेगा अंदर नहीं जाएगा लेकिन यदि ट्रैक्टर को रोक दिया जाए और शरीर को भी स्थिर कर दिया जाए बोतल को निश्चित स्थान पर करके और ठीक स्थिति में डाला जाए तो अंदर अधिक जाएगा आसानी से जाएगा मन के अंदर तक अंतस्तल तक संस्कारों को डालने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है तो ध्यान से एकाग्रता का संपादन करने के बाद अगला काम भी हमें करना है और वो ध्यान काल में होगा उसके लिए वो वो क्रियाएं वो वो विधियां अपने ध्यान में हमें समावेशित करनी होगी अपना अपना विचार करें ध्यान की विधि क्या होनी चाहिए मेरे लिए कौन सी ध्यान की विधि मेरे किस लक्ष्य को वो पूरा करती है अभी इस विषय को इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ये सारा चिंतन परमात्मा की सन्निधि परमात्मा के स्मरण को बनाए रखते हुए करते चलेंगे बहुत शीघ्रता से और अच्छी तरह हम निर्णय पर पहुंच सकेंगे Oh नीचे रखें मन को बनाए रखें और अगली कक्षा के दो मिनट पूर्व यहां पुनः उपस्थित हो जाएं तब तक भ्रमण आदि कर लें ओम शाम